विक्रांत ने अपनी छाती पर हाथ रगड़ते हुए कहा नैना तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं तुम्हारी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ चुप रहो विक्रांत नैना ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा इस वक्त उसके रोंग खड़े हो गए थे विक्रांत तुम समझ नहीं रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है ब्यूरो चीफ मिताली मैडम मेरी लीव अप्रूव नहीं करेंगी भले ही मुझे जबरदस्ती लीव पर भेजा गया है लेकिन फिर भी वो मेरे काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक है तुम्हारे कंधे पे दे देगी ओह विक्रांत हैरान रह गया। पहली बात तो इन लोगों ने तुम्हें छुट्टी पर भेजा और अब तुम्हारा सारा काम मेरे सिर पर डाल रहे हैं। नहीं ये नहीं होगा रुको तुम। कल देखता हूँ ना मैं मुझे कोई नहीं रोक सकता और बहुत ज्यादा हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन ऐसा भी नहीं होने दूंगा तुम -तुम विक्रांत की बातें सुनकर नैरान है उसकी तरफ थोड़े प्यार भरी नजरों से देखा वो विक्रांत की बातों से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी रात हो चुकी थी और विक्रांत इस वक्त टेबल के पास एक लैम्प जलाकर बैठा हुआ था वो अगले दिन नैना के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था और सारे जरूरी सामान की लिस्ट बना रहा था उसने पहले ही मार्केट से सारे ट्रैकिंग के सामान की शॉपिंग कर ली थी अब वो ट्रैकिंग के साथ पर डेली इस्तेमाल में आने वाली चीजों को तैयार कर रहा था अब चूंकि नैना इस वक्त छुट्टी पर है और विक्रांत भी छुट्टी लेकर घूमने के लिए जा रहा था इसलिए इन लोगों को ऑफिस से कोई गन वगैरह नहीं मिल रही थी लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए विक्रांत अपने साथ रॉड वगैरह भी लेकर जा रहा था आज के दिन के लिए विक्रांत का टास्क पूरा हो चुका था और उसका आज का सक्सेस रेट चौरानवे प्रतिशत था इस सक्सेस रेट के लिए उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से एक इनविजिबल लाइट दिया गया था भले ही ये आइटम बहुत हायर लेवल का नहीं था लेकिन फिर भी ये विक्रांत के लिए बड़ा कामगार था खासतौर पर जंगल की ट्रिप के दौरान यह टूर बहुत काम आने वाला था विक्रांत को पहले दिन अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ और पानी शब्द कोडवर्ट के तौर पर दिया गया था इस कोडवर्ट के टास्क को विक्रांत ने काफी अच्छे से पूरा भी किया था पहले तो उसने केस में, में भी ठीक ठाक प्रोग्रेस किया था और फिर उसने लव लाइफ में भी अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी और अब आगे विक्रांत को अगले दिन की ट्रिप से काफी उम्मीद थी विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि अगले दिन का जंगल ट्रिप बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही बीतने वाला है दरअसल शुरू से लेकर अंत तक विक्रांत को इस बात की चिंता थी कि कहीं नैना अपने सस्पेंशन को एक्सेप्ट करने से मना ना कर दे क्योंकि तो नैना के पीछे उसकी माँ का सपोर्ट था और अगर वो चाहती तो एक मिनट में अपना सस्पेंशन रुकवा सकती थी लेकिन पिछली शाम नैना के साथ बात करते हुए विक्रांत को उसकी ऐसी कोई मनसा समझ में नहीं आई क्योंकि तो अगर ऐसा होता तो नैना जंगल में विक्रांत के साथ ट्रिप मारने जाने के बजाय ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती और फिर विक्रांत की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता और उसका नैना के साथ जंगल ट्रिप पर जाने केफ्ते के, तो तो के सस्पेंशन की बात थी इससे नैना को कोई खास नुकसान नहीं था और अगर कोई बड़ा केस होता या कोई बड़ी बात होती तो नैना जरूर अपनी माँ की मदद लेती लेकिन अभी उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी ये सिंपल पनिशमेंट थी वना अगर कोई बड़ी बात होती तो फिर अब तक उसे देवाशीष मुखर्जी की नौकरी खत्म करवाने में वक्त नहीं लगता जब विक्रांत अपने सामान की पैकिंग कर रहा था तब मनीमन वो भगवान से मना रहा था कि हे hey भगवान बस किसी तरह अदृश्य शक्ति कल मुझे पानी को दे दे। फिर मुझे नैना के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल सकता है जब विक्रांत इस बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसके पास राघव ने फोन किया राघव ने बताया कि उसने मुंबई के सेंट्रल जेल में जाकर उस बेबे निक नेम वाली लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता करने की कोशिश की है वहाँ से पता चला है कि बेबे अपने समय में प्राचीन चीजों के खरीद फरोख्त का काम करती थी वो पुरानी चीजों के ब्लैक मार्केट में काफी मशहूर थी उस वक्त जितने भी सामान बेबे खरीदती थी वो सब चोरी का ही होता था मुंबई के भीतर पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को चुराने वाले जितने गैंग थे वो सभी बेबे को अच्छे से जानते थे बेबे उन सबसे सामान खरीदती थी लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बेबे ब्लैक मार्केट में इतनी मशहूर थी फिर भी उसका असली नाम किसी को नहीं पता था तब उसे बेबे निकनेम से ही जानते थे किसी को भी उसके असली नाम का पता नहीं था राघव को जेल से दूसरी बात यह पता चली कि बेबे अपने समय में बहुत सुंदर हुआ करती थी और वो ब्लैक मार्केट से जो पुराने सामान खरीदती थी वो अपने किसी बॉस के लिए खरीदती थी यानी की बेबे को किसी ने हायर कर रखा था और वो शायद जिसम फ्रोशी के धंधे में भी इन्वॉल्व थी और उसे किसी ने खरीद रखा था बेबे उसी के साथ रहती थी और उसी आदमी के लिए काम करती थी लेकिन अंत तक उसका असली नाम पता और बाकी की डिटेल कभी भी नहीं पता चल सकी हालांकि राघव ने जेल में से कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता कर लिया था जिन्हें बेबे के बारे में कुछ पता हो सकता था अभी विक्रांत और राघव को कैसे भी करके बेबे की असली आइडेंटिटी के बारे में पता करना है उसके बाद ही ये लोग केस के आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे क्योंकि तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक बार अगर बेबी की असली पहचान पता चल जाए तो फिर ये लोग इस केस को सॉल्व करने में काफी हद तक सफल हो सकते है के के सोचने लगा आखिर किसे पता था की बेबे जो की पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की खरीद फरोख्त करती थी वो हो सकता है की कि किसी ब्लैक मार्केट की सरगना भी रही हो विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इस लड़की की मौत हुए बीस से भी ज्यादा साल हो गए अभी तक उसके मर्डर केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था उस लड़की का मर्डर केस अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक मिस्ट्री ही बना हुआ था अभी तक तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि इस लड़की का मर्डर उसके ब्लैक बिजनेस के चलते हुए हुआ था या या फिर जिसम फरोशी के चलते उसे किसी ने मार दिया था क्योंकि जब ये भी सुनने में आ रहा था कि उस लड़की का कई लोगों के साथ रिलेशन भी था फिर अचानक से विक्रांत के दिमाग में यह विचार आया कि कहीं बेबे कोई स्पाई एजेंट तो नहीं थी मतलब ब्लैक मार्केट की स्पाई एजेंट फिर हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आ गई हो और फिर इसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया हो लेकिन फिर अचानक से विक्रांत के दिमाग में आया कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक इस लड़की का डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट डिटेल सेफ रखा हुआ है ऐसे में अगर वो वाकई में पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट से थी तो फिर अभी तक ये केस कब का ही सॉल्व हो चुका होता तो फिर ये बेबे की असली कहानी क्या है और क्या वाकई में बेबे के मर्डर केस का कनेक्शन इगतपुरी के मकबरे वाले मर्डर केस से रिलेटेड है काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद विक्रांत को न जाने कब नींद आ गई और फिर वो सो गया अगले दिन सुबह विक्रांत की नींद बिना किसी अलार्म के ही खुल गई जाहिर है कि वो अगले दिन के प्लान को लेकर इतना उत्साहित था कि तो उसे पूरी रात ढंग से नींद भी नहीं आई सुबह होते ही वो उठकर बैठ गया उठते ही विक्रांत फिर से मन ही मन प्रार्थना करने लग गया हे भगवान बस अच्छा सा कोडवर्ट दे दो प्लीज भगवान प्लीज कुछ देर विक्रांत के अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया आज के लिए मन मुताबिक कोडवर्ड ही मिला आज उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ और पानी दोनों कोडवर्ड एक साथ दिया गया था विक्रांत का मन खुशी से झूम उठा मजा आ गया मजा आ गया। अब बताता हूँ आज तो केस भी सॉल्व होगा और इश्क भी होगा क्या बात है <laughs> विक्रांत ने मन ही मन सोचा और फिर वो फटाफट उठकर अपनी तैयारी करने लग गया पिछले दिन वो ऑफिस से पुलिस कार लेकर आया था तो उसने तुरंत घर पर किए गए सामान की पैकिंग को गाड़ी में डाला और फिर मार्केट के लिए निकल गया वहां से वो ट्रैकिंग का सामान उठाने वाला था और फिर उधर से ही नैना को पिक करके जंगल के लिए निकल ही रहा था कि अचानक से उसके पास नैना का फोन आ गया नैना का फोन आता देख तो एक बार के लिए विक्रांत घबराई उठा उसे डर लगने लगा की कहीं नैना प्लान चेंज न कर दे उसने डरते डरते हुए ही फोन उठाया और बोला क्या हुआ नैना सब ठीक तो है नहीं विक्रांत एक प्रॉब्लम हो गई है नैना उदास मन से कहा प्रॉब्लम हे भगवान विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया अब तो लग रहा है कि नैना ट्रिप कैंसिल करके ही मानेगी कल तुम हेलीकॉप्टर रेंट पर लेने की बात कर रहे थे ना तो मैंने सी से एप्टर के लिए बात किया था बट वहाँ हेलीकॉप्टर खाली नहीं है हा, हा, ले लो नहीं तुम समझे नहीं नैना विक्रांत को समझाते हुए कहा सी यानी की सिविल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया तो मैंने CAAI से हेलीकॉप्टर के लिए बात किया था बट वहाँ हेलीकॉप्टर खाली नहीं है हेलीकॉप्टर? हाँ, हाँ, ले लो मैं पे कर दूंगा रेंट मैंने तो कल ही कहा था विक्रांत को लगा कि नैना हेलीकॉप्टर से जंगल में जाना चाहती है। नहीं तुम समझे नहीं नैना ने विक्रांत को समझाते हुए कहा CAAI यानी की सिविल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वालों ने बताया की उन्होंने ऑलरेडी मुंबई पुलिस के डिटेक्टिव के लिए एक हेलीकॉप्टर अलॉट कर दिया है अब वो और हेलीकॉप्टर नहीं अलॉट कर सकते मतलब ओ ये कहीं देवाशीष मुखर्जी की टीम तो नहीं है विक्रांत ने हैरानी से कहा हाँ वो कल शाम को ही जंगल के लिए निकल गया और वो पूरी रात हेलीकॉप्टर से घूम कर जंगल में छुट्टी पर भेजा विक्रांत ने कहा लेकिन सी ए एस दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है क्या हम भी ले लेते है न रेंट पे नहीं विक्रांत हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी और अभी ना तो हम ड्यूटी पर हैं और ना ही हमें इस केस पर काम करने की परमिशन है नैना ने कहा मैंने कुछ फ्रेंड्स की भी मदद लेने की कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और हाँ मैंने राघव को उसके हेलीकॉप्टर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहा था और पता है देवाशीष भी गतपुरी के जंगल में ठीक उसी जगह पर गया हुआ है जहाँ हम लोग जाने वाले है तो ये है इस देवाशीष को तुम्हें लाइन पे जरूर ले आऊंगा विक्रांत ने उदास हो तो कहा लेकिन कोई बात नहीं चिंता मत करो हम गाड़ी से ही चलेंगे जहाँ तक गाड़ी ले जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे वरना उसके आगे पैदल ही चल देंगे